रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक भाग कमला 1912 से अठानवे तक कमला सोहोनी विज्ञान के विषय में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी उन्होंने ग्रामीण गरीबों के आहार के खाद्य पदार्थों के तीन प्रमुख समूहों का विस्तृत जैव रसायनिक विश्लेषण किया और उनके पौष्टिक गुण प्रमाणित किए कमला का जन्म 1912 में हुआ उनके पिता नारायणराव भागवत और चाचा माधवराव दोनों प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे वे बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के पहले स्नातकों में से थे कमला ने बम्बई विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान विषयों के साथ बी पास की विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान अर्जित करने के बाद उन्हें बैंगलोर के संस्थान में आगे शोध के लिए दाखिला मिलने की पूरी उम्मीद थी पर असल में यह बड़ा मुश्किल काम था विख्यात वैज्ञानिक और नोबल पुरस्कार विजेता सी.वी. रामन ने भारतीय विज्ञान संस्थान रामन शोध संस्थान और देश में वैज्ञानिक शोध पत्रिकाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था पर रामन महिला विद्यार्थियों को लेने के विरुद्ध थे इसलिए उन्नीस में बावजूद इसके कि कमला अपने विश्वविद्यालय में प्रथम आई थी रामन ने उनके दाखिले को रद्द कर दिया पर कमला आसानी से दबने वाली ना थी कमला ने रामन का सामना किया और फिर वे मान गए रामन के कार्यालय में कमला के सच्याग्रह के बाद उन्हें परवीक्षा के लिए दाखिला तो मिला मगर एक शत पर कि उनकी उपस्थिति से पुरुष शोधकर्ताओं के काम को कोई विघ्न न पहुंचे कमला इससे बहुत दुखी हुई परंतु उनके पास इस शर्त को स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था कमला ने बाद में कहा वैसे रामन एक महान वैज्ञानिक थे परंतु वे बहुत संकीर्ण विचारों के थे एक महिला होने के नाते उन्होंने मेरे साथ जो सलूक किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकती इसके बाद भी रामन ने मुझे एक नियमित छात्र के तरह दाखिला नहीं दिया मेरे लिए यह गहरे अपमान की बात थी उस समय महिलाओं के प्रति लोगों का रवैया इतना खराब था अगर एक नोबल पुरस्कार विजेता भी इस प्रकार का बर्ताव करे तो फिर अन्य लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है एक साल बाद रामन कमला की निष्ठा से संतुष्ट हुए और उन्होंने कमला को नियमित छात्र के रूप में जैव रसायन विभाग में शोध करने की अनुमति दे दी इसके बाद ऐसी रामन ने संस्था में छात्राओ को दाखिला देना शुरू कर दिया यह कमला के लिए एक बड़ी जीत थी उनके संघर्षों की वजह से अन्य महिलाओं के लिए वैज्ञानिक शोध का रास्ता खुल गया